सतगुरु मिले मेरे सारे दुख भी सरे सतगुरु मिले मेरे सारे दुख भी सरे आम तार के फट खुल गोरी सतगुरु मिले मेरे सारे दुख भी सरे अंतर के पट खुल गयोरी से तो मिले मेरे सारे दुख भी सरे अंतर के पट खुल गयोरी ज्ञान की आग लगी घट भीतर कोटी करम सब जल जलगयोरी ज्ञान किया आग लगी घट भी तर कोटि करम सब जल जलगयोरी पांच चोर लूटे थे रात दिन पाँच चोर लूटे थे रात दिन आ पहया प निकल गयरी अरे आ पहया प निकल गयोरी, आप आप निकल गयोरी। <coughs> बिना दीप के भया उजाला तिमिर कहाँस न सगयूरी बिना दीप के भया उजाला तिमिर कहाँ सब न सगयूरी तिरवेणी से धार बत है तिरवेणी से धार बहाता है आष्ट कमाल दल खिल गयोरी तेरा बेड़ी से धार बहात है आष्ट कमाल दल खिल गयोरी सत गुरु मिले मेरे सारे दुख भी सरे तर के पट खुल गयोरी कोटि भानु मारे भया प्रकाश हीरे ही हो रे ही, औरे ही रंग बदल गयोरी कोटि भानु माया कोटी भानु मारे भया प्रकाश हो रे ही बदल गयोरी अरसठ तीरथ है घट भीतर अरसठ तीरथ है घट भीतर आपस में सब मिल गयोरी अरसठ तीर थे घट भीतर आपस में सब मिल गयोरी शून्य मंडल में बरसा होई यू मंडल में बरसा होई होय अमी के कुंड उड़ल गयोरी सूर्य मंडल में बरसा होई अमीर के कुंड उड़ल गयोरी हर कह तक कबीर जी सुनाए भाई साधो कहा तक कबीर जी सुनाए भाई साधो नूर में नूर मिल गयोरी हारे कहा तक कबीर जी सुनाए भाई साधो नूर में नूर मिल गयोरी सतगुरु मिले मेरे सारे दुख भी सारे अंतर के, के पट खुल गये अंतर के पट खुल गयेरी बिल्कुल सही है साहब कबीर जी का कहना है कि सतगुरु मिल गए उनकी कृपा से मेरे सभी दुख दूर हो गए जो भी दुख था बिछुओ का संसार का सब दुख दूर हो गया क्यों क्योंकि अंतर के पट खुल गए अंतर का जो दरवाज़ा था अंदर का जो पर्दा था हमारे ऊपर जो घूघट लगा हुआ था वो घूघट हट गया अर्थात इस जीवात्मा पर जो आवरण था वो मिट गया गुरु कृपा से साधना करते करते साधना करते करते सदगुरु कृपा हुई और अंतर का पट खुल गया और क्या हुआ कि ज्ञान की आग लगी घट भीतर कोट कर्म सब जल गए रे अब अंतर में ही वो ज्ञान की अग्नि प्रज्जवलित हो उठी वह ज्ञान का सूर्य बिल्कुल प्रकाशित हो उठा और जो भी हमारे संस्कार थे कर्म थे करोड़ों करोड़ों सब जल के राखो या यूं कहें साधना की अग्नि में ध्यान की अग्नि में साधना करते करते जब सभी कर्म संस्कार दग्ध हो गए तो सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठा ये चीज हो गई और क्या हुआ कि पाँच चोर लूटे थे रात दिन आप ही आप निकल गए रही ये पांचों चोर पांचों ठग काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये जो पाँचों चोर थे जो हमें रात दिन लूटते रहते थे कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी मोह ज्ञान के होते ही सूर्य के प्रकाशित होते ही ये अंधकार रूपी जो ये अज्ञान का पर्दा था वो बिठ गया अर्थात ये काम क्रोध लोभ जो ज्ञान के कारण बनते हैं ये सब समाप्त हो गया पांच चोर लूटी थी रात दिन आप ही आप निकल गए अपने आप निकल गए भग् गए के भागा यहाँ से नहीं जर जाएगे अब वो भी भग गए जलने की डर से बिना दीप के भय उजाला तिमिर कहाँ सब नस गेरी और इतने ही नहीं बिना दीपक का प्रकाश हो गया क्योंकि वहाँ कोई पिंड नहीं है बस एक ज्योति है ज्योति है ज्ञान की ज्योति उस ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित होते ही उस दीपक को प्रकाशित होते ही ये ज्ञान रूपी जो अंधकार था तिमिर था अंधकार था वो मिट गया सब नष्टे और ये नष्ट हो गया ज्ञान के सूर्य के उगते ही ये अंधकार रूपी जो विकार था संसारिक ये सब नष्ट हो गया और क्या हुआ त्रिवेणी से धार बातें अष्ट कमल दल खिल गई और इतनी नहीं उस त्रिकुटी से कि परी जो अमृत रस है जो नूर का महासागर है अब वो धार अमृत रस की बरसा हो रही है 24 घंटे वर्षा होती तो त्रिवेणी से धार बातें अष्ट कमल दल और उसकी वर्षा होते ही ये सभी आठों कमल अर्थात आठों कुंडलियाँ खिल जाती हैं अमृत रस टपकते ही टपकते यदि कमी बेसी कुछ रही है तो वो कुंडलियाँ जागृत हो उठती हैं अर्थात सबसे वह नूर छिटकने लगता है सबसे नूर निकलने लगता है यानी अष्टकमल खिल जाते हैं मूलाधार मणिपूरक नाभि चक्र हृदय चक्र कंठ कंठचक्र आज्ञाचक्र सहस्रार अमरधाम ये आठ जो कमल हैं वो बिल्कुल प्रस्फुति तो उड़ते हैं खिल जाते हैं ये चीजें और क्या होता है कोटि भान उमारे भया प्रकाशा करोड़ों करोड़ों सूर्य कोटि करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जितना प्रकाश कर सकते हैं वो अंश मात्र है उस दिव्य प्रकाश के अंदर पिंड तो वहाँ नहीं है जैसे इस संसार में चंद्रमा और सूर्य का पिंड दिखलाई पड़ता है कि वहाँ से प्रकाश आ रहा है लेकिन वहाँ पर ये चंद्रमा और सूर्य नहीं है पिंड नाम की कोई चीज़ नहीं है लेकिन करोड़ों करोड़ करुण सूर्य एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं या चंद्रमा पूर्णिमा का जितना प्रकाश कर सकते हैं वो सब भी उस परम सत्ता के सामने तुच्छ है तो कोटी भान मारे भया प्रकाशा हीरे ही रंग बदल गई रे होरे ही रंग बदल गई रे अभी जो है बिल्कुल रंग ही बदल जाता है जो कुछ भी रंग था पहले वो सब बदल गया अब रंग ही कुछ और हो गया और क्या होता है अड़सठ तीरथ है घट भीतर आपस में सब मिल गए रे इस हमारे घट के अंदर अड़सठ तीरथ है सब मिलकर के वो सदगुरु के चरणों में समाहित हो जाते हैं अड़सठ तीरथ गुरु के चरण जो अड़सठ तीरथ हैं इस संसार में वह अड़सठ तीरथ सब समाहित हो जाते हैं मिलके एक हो जाते हैं अड़सठ तीरथ गुरु के चरण और क्या होता है शून्य मंडल में वर्षा हुई और जब हम तृप्ति से परे व शून्य को प्राप्त होते हैं ये शून्य मंडल जिसे मानसरोवर कहते हैं अब उस मानसरोवर में शून्य मंडल में अमृत रस की वर्षा होती है कह रहे हैं मंडल में वर्षा हुई लेकिन कौन वर्षा अमी के कुंड उड़ल गए रे उस अमृत का भंडार ही उलट गया उड़ल उमड़ गया एकदम अब हर हर हर हर, हर मूसलाधार वर्षा हुई ऐसा कुंड ही उमड़ गया ये बात कह रहे कि अमी की कुंड उड़ल गए रहे अमृत का जो कुंड था वो ही उलट गया अब उलट करके मारी बरसात करने लगा अमृत रस की कहत कबीर सुनो भाई साधो नूर में नूर मिल गये अंतिम बात कहा कभी साहब ने कि यह जो क्षुद्र ज्योति थी वो विराट ज्योति में मिलकर विराट तमोग तथा जो क्षुद्र जीव था अब उस विराट नूर की महासागर में मिलकर नूर हो गया अर्थात बूंद सागर महासागर में मिलकर महासागर हो गई बस काम पूरा हो गया यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है यही तो करना है यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारा आना मनुष्य जीवन मनुष्य शरीर पाना सफल हो गया बाजी जीत गए नहीं तो हार कर ही जाना पड़ेगा